ब्लॉक की ब्लॉग की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में लेकर आए हैं पंच तंत्र से प्रेरक कहानिया इस बार की कहानी का नाम है अकलमंद हंस एक बहुत, बहुत था। दूरदर्शी था, था सब उसका आदर करते थे और उसे ताऊ कहकर पुकारते थे एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ की तने पर बहुत नीचे लिपटते हुए देखा ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा देखो इस बेल को नष्ट कर दो तो। वरना एक दिन ये बेल हम सभी को मौत के मुंह में ले जाएगी एक युवा हंस हंसते हुए बोला ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी सयाने हंस ने समझाया आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक चली आएगी फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बन जाएगी कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे दूसरे हंस को यकीन ना आया उसने सोचा एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनाएगी तीसरा हंस बोला ताऊ तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर कर ज्यादा ही लंबा कर रहा है एक हंस बड़बड़ाया ताऊ अक्ल का रूप डालने के लिए अंश कहानी बनाया जा रहा है इस प्रकार किसी भी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल ही कहाँ थी समय बीतता रहा बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाहू तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच एक दिन पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसू की, की बस की बात नहीं थी एक दिन जब सारे हंस दाना चुभने बाहर गए हुए थे तब एक बहेलिया उधर आने निकला पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और वहाँ से चला गया शाम को सारे हंस लौटकर जब पेड़ पर आए तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह से फंस गए जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा सभी ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा हुआ था एक हंस ने हिम्मत करके कहा ताऊ हम सभी मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह तो मत फेरो दूसरा हंस बोला इस संकट से निकलने की तरकीब तुम ही हमें बता सकते हो ताऊ। आगे हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे हाँ ताऊ हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे हमें बाहर निकलने की तरकीब तो बता दो ताऊ। सभी हंसों ने जब हामी भरी तो ताऊ ने उन्हें बताया देखो मेरी, मेरी बात ध्यान से सुनो सुबह जब बहलिया आएगा तब दे दे हम सभी मुर्दा होने का नाटक दे करेंगे बेहलिया हमें, हमें मुर्दा, मुर्दा समझकर समझ जाल, जाल से निकालकर जमीन पर रखता चला जाएगा वहाँ भी सभी मरे सामान पड़े रहना जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा मैं सीटी बजाऊंगा और मेरी सीटी सुनते ही तुम सब उड़ जाना सुबह बहलिया आया हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था सचमुच बहलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता चला गया सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए बहलिया अवाक होकर देखता रह गया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए ये थी पंचतंत्र की कहानी अकलमंद हंस वाचक स्वर भारती परिमल